भक्ति भक्तिरसाम सिंधु शिल रूप गोस्वामी द्वारा रचित प्रथम विभाग प्रथम लहरी का अंत और द्वितीय लहरी से शुरू करेंगे आगे आज अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभयचरण भक्ति स्वामी इस कौन के संस्था के संस्थाचार्य केक्षुन्मी तस्म श्रीगुर वे नीचमोष स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेह श्रीगुरोपगुन्वैवांश श्री रूप साग्रजा सह गण रघुनाथन्त तं सजीव साइतम सवधुत पिरीजन सहित कृष्ण चैतन्यमं श्रीराधापादा सह गण लिता श्री विशाखान्वता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनिनंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवासादि गौतम भक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे तो प्रथम लहरी में हमने देखा भक्ति के छह लक्षण जो शुद्ध भक्ति साधना भाव और प्रेम तीन स्तर पर की जाती है उसके छह लक्षण शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सान्द्रानंद विशेष आत्मा श्री कृष्ण आकर्षणी तो पांच लक्षण के विस्तार में चर्चा हमने कर ली है पिछले कुछ सत्रों में और आज हम चर्चा करेंगे छठे लक्षण की कृष्ण आकर्षण की शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकर्षित करने वाली है इस इसकी चर्चा करके फिर हम दूसरी रहरी पर जाएंगे इस विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं श्रीकृष्ण आकर्षि कृत्म प्रेम भाजम प्रिय करोति समन्वित श्री, श्री करोतीष्ण आकर्षि मता इसका अनुवाद भक्ति को श्री कृष्ण आकर्षि कहा जाता है क्योंकि ये भगवान को प्रेम से प्रेम की आदत लगा देती है या उन भगवान को प्रेम से आसक्त करा देती है और उनको अपने नियंत्रण में ले लेती है ये इसका अनुवाद है तो जो भक्ति है शुद्ध भक्ति प्रेम रूपी भक्ति परम शुद्ध भक्ति वो भगवान श्री कृष्ण को सेवक बना देती है इतना आकर्षित करती है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्त के पराधीन हो जाते हैं जैसे अमृत महाराज के विषय में हम देखते हैं कि जब दुर्वासा मुनि भगवान के पास जाते हैं तो भगवान कहते हैं मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं मैं तो अपने भक्त के पराधीन हूं हम भक्त पराधीना न ही स्वतंत्र मैं स्वतंत्र नहीं हूं हे द्विज मैं तो अपने भक्त के पराधीन हूँ यही चीज भगवान अलग अलग जगह पे भागवतम में तो कई बार आता है भगवान कहते मत भक्त अधिका पूजाभ्य अधिकार मेरे भक्त की पूजा मेरी पूजा से ज्यादा श्रेष्ठ है और जगह पे भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता मैं तो वहां पे रहता हूँ जहां पे मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं तो भगवान अपने आप को रोक नहीं सकते हैं भक्ति के बल पर भक्त भगवान को नियंत्रण में करता है भगवान की वृंदावन लीला में तो हम ये बार बार देखते हैं ऐसे गोपियां भगवान को नचा रही हैं वात्सल्य भाव में है भगवान छोटे हैं और भगवान को नचा रही हैं गोपियां कुछ देने के बहाने ये दूंगे वो दूंगे अपना चो ऐसा करके नचाती है और कई बार तो जबरदस्ती नचाती है भगवान नहीं नाचना चाहते तो भी नचाती है और इससे भगवान अप्रसन्न होते हैं देखते बाहर से अप्रसन्न दिखते हैं गुस्सा भी होते हैं कि मुझे नचाती है किंतु ये है भगवान की महिमा यह भक्ति की महिमा वास्तव में तो हरेक रस में भक्ति का जो हरेक रस है शांत मुख्य रूप से दास्य से शुरू होता है दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य चारों रसों में प्रेम अवस्था में भगवान भक्त के पराधीन हो जाते हैं यहाँ पे श्रीमती राधा रानी का उदाहरण दे रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी पराकाष्ठा है कृष्ण प्रेम की बहुत ही घनीभूत रस है श्रीमती राजा रानी स्वयं भक्ति हैं और भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके पराधीन हैं। वे जैसा चाहती हैं वैसा ही करते हैं <clears throat> <clears throat> भगवान श्री कृष्ण को मदन मोहन कहा गया है मदन अर्थात कामदेव तो वे पूरे जगत को मोहित करते हैं भगवान श्री कृष्ण कामदेव को मोहित कर लेते हैं कामदेव का बस नहीं चलता है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव तो भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा मात्रा से प्रकट कर देते हैं किंतु वे मदन मोहन कहलाते इसलिए किंतु ये मदन मोहन को मोहित करते हैं श्रीमती राधा रानी इसलिए उनका नाम मदन मोहन मोहिनी है भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको जो आनंद प्रदान करना है उसकी व्यवस्था ये अंतरंगा शक्ति करती है और वो अंतरंगा शक्ति स्वयं भक्ति है और ये भक्ति के पराधीन भक्त भी हैं और भक्ति के पराधीन भगवान भी भगवत गीता में आता है कि महात्मा नुमाम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रिता भजंती अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्यय जो महात्मा लोग हैं वो मेरी दैवी प्रकृति अर्थात भक्ति वाली जो प्रकृति है उसमें आश्रित होकर के मेरा अनन्या भजन करते हैं इसी दैवी प्रकृति में इसी भक्ति के आश्रित होकर के वही कुंठ जगत में भगवान स्वयं मोहित रहते हैं वो अपना भगवत त्वा, भगवत भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं ये भूल जाते हैं ये दैवी प्रकृति से मोहित रहते हैं और सोचते हैं कि मैं तो यशोदा का लड़का हूं तो ये है दैवी प्रकृति ये है भक्ति भक्ति पूरा आध्यात्मिक जगत को रूल करती है मतलब आध्यात्मिक जगत पे शासन है भक्ति का क्योंकि बिना भक्ति भगवान की लीलाएं नहीं हो सकती है इसलिए भगवान की ही इच्छा से भक्ति को आधि अधिपत्य मिला हुआ है पूरे आध्यात्मिक जगत का हम देखते हैं लीलाओं में जब ब्रह्मा विमोहन लीला हुई थी तो ब्रह्मा विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी चतुर्मुख ब्रह्मा जी हमारे ब्रह्मांड के जाकर के भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने जाते हैं तो जब क्षमा याचना करने जाते तो बहुत सारी स्तुतियां बोलते हैं तो ये सब स्तुतियां बोलते हुए कोई चार मुख वाला आदमी आया हुआ है कि कृष्ण को स्तुतियां कर रहा है भगवान श्री कृष्ण के जो सब सखा है वो उन उनका नकल उतारते हैं जब ब्रह्मा जी चले जाते है उसके बाद श्री कृष्ण को चिड़ाने के लिए भगवान को चिढ़ाने के लिए वो नकल उतारते हैं चार लोग मिलकर के चार मुख जैसा बना करके वो स्तुति करेंगे हाँ देखो तुम्हारी स्तुति तुम तो महान हो तुम तो भगवान हो ऐसा करके स्तुति करेंगे और वहां पर आचार्यगण दिखते हैं कि भगवान उस समय क्या सोच रहे जब ब्रह्मा जी आकर के चार मुख वाले ये कौन चार मुख वाला आ गया कभी देखा नहीं चार मुख वाला व्यक्ति ऐसा कि कोई देवता है या क्या है पता नहीं है और मेरी स्तुति क्यों कर रहा है क्या बोल क्या रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है मैं तो गोपाल ग्वाल बाल हूँ ये बोल रहा है समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी है ये वो क्या बोल रहा है पता नहीं ठीक है जो है वो है भगवान स्वयं भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। या वो भगवान होने का मतलब नहीं है उनके लिए कुछ भगवान होना क्या बड़ी बात है उनके लिए तो ऐसा है कहते हैं लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ ठीक है चलो मैं तो यशोदा का पुत्र हूं और मेरे ये सखा हैं ये भगवान नित्य रूप से ये उनकी पहचान है आध्यात्मिक जगत में तो ये भक्ति की शक्ति से है भगवान स्वयं को भगवान नहीं समझते इसलिए कह सकते हैं कि भगवान हमेशा माया में भगवान श्री कृष्ण हमेशा माया में रहते हैं और वो माया है उनकी योग माया भक्ति तो उसके अंतर्गत रहते हैं हमेशा ये है शक्ति भक्ति की शक्ति है ये गुरु महाराज का एक प्रवचन है द ग्रेटेस्ट ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट इज नॉट हिज ग्रेटनेस विषय जो अभी हम हाँ बताया उसको विस्तार में आप वहां पे सुन सकते हैं अंग्रेजी में है कोई चाहे तो इसको हिंदी में भी अनुवाद कर सकता है कि महान महत, महत्तम व्यक्ति की सबसे जो महान है सबसे महान व्यक्ति की सबसे बड़ी महानता उसका सबसे बड़ा महान होना नहीं है यह हिंदी में उसका अनुवाद हुआ अः टाइटल का तो ये भक्ति की शक्ति है अर्थात ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भक्ति का शासन चलता है भगवान का नहीं लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि भगवान का शासन चलता है तत्व विचार से क्योंकि भगवान ने ही वो भक्ति को शासन करने के लिए दिया भगवान मोहित होना चाहते हैं भक्ति से फिर आगे कहते हैं रूप गोस्वामी यथा एकादशे एकादश में खोदा बीस में न साधयती माम गो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्या तपत्या, तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मोर्जिता हे उद्धव तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों के द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ वह योग ज्ञान कर्मकांड वेदांत अध्ययन कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व पर भी प्राप्त नहीं हो सकता हाँ ये कार्य उत, उत्तमोत्तम कार्य है है तो कार्य तो है किंतु वे मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति के समान मुझे आकर्षक नहीं लगते कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं उसका वर्णन नारद मुनि ने श्रीमद भागवतम सात दस अड़तालीस तथा उनचास में किया है जब युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के चरित्र की महिमा की प्रशंसा करते हैं तभी नारद राजा को संबोधित करते हैं भक्त दूसरे भक्तों की सदैव प्रशंसा करता है युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे जो कि शुद्ध भक्त का एक लक्षण है शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता वह सदा यही सोचता है कि अन्य भक्त उससे बढ़कर हैं। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे क्या सोच रहे थे तो श्लोक आता है वहां पे युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे प्रहलाद महाराज सच हूं जी भगवत भक्त है मैं तो कुछ भी नहीं हूं जब वे ऐसा सोच रहे थे तभी नारद ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, के बत भूरी भागा, कियागा न मुनयो ये शाम अवस, ये शाम इति साक्षात् यूढ़ परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर इस जगत में एकमात्र आप लोग ही इतने भाग्यवान हैं। भगवान इस लोक में अवतरित हो चुके हैं और वे आपके समक्ष सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित है वे सभी परिस्थितियों में आपके साथ हैं। वे आपके साथ साथ वे रह रहे हैं और अपने को अन्यों की दृष्टि से छुपाए हुए हैं अन्य लोग यह नहीं समझ सकते कि वे परमेश्वर है किन्तु तो भी वे आप साथ आपके साथ आपके ममेरे भाई आपके मित्र यहाँ तक कि आपके संदेश संदेशावाहक के रूप में रह रहे हैं अतः वह इतना ज्ञान इतना जान, जान लीजिए कि आपके समान इस जगत में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है तो ये बात है युधिष्ठिर महाराज को नारद नारादमी जब सप्तम स्कंध में शिक्षा दे रहे इसके बाद वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा शुरू होने वाली है तो उसके पहले युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज के गुणगान कर रहे हैं क्योंकि तो प्रहलाद महाराज की कथा समाप्त हुई तो श्री महाराज प्रहलाद महाराज के गुणगान कर रहे हैं और स्वयं को भक्त नहीं मानते हैं ये भक्त का लक्षण है कि भक्त दूसरे भक्तों की निंदा नहीं करते हैं उनकी उनका गुणगान करते हैं बाकी सब लोग भक्ति कर रहे हैं और हम तो कुछ भक्ति नहीं कर रहे हैं ये वो सोचते हैं लेकिन जो कनिष्ठ भक्त होते शुरुआती भक्त होते वो क्या सोचते मैं ही सब भक्ति कर रहा हूँ और बाकी सब लोग थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं तो कर रहे है ठीक है वो तो वो अपनी भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं बाकी सब लोग क्या भक्ति कर रहे वो देख नहीं पाते हैं बाकी सब लोगों का जो योगदान है भक्ति में वो देख नहीं पाते हैं तो तो वास्तविक जो भक्त है वो भक्तों की निंदा करने की जगह उनका गुणगान करते हैं उनकी दूसरे भक्त क्या सेवा में लगे है उसको हमेशा सराहने का प्रयास करते हैं और जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से प्रयास वो मुख से करे क्योंकि कनिष्ठ लोगों का ये भी पाया जाता है कि अंदर से तो सोचते क्या ये लोग तो कुछ नहीं करते भक्ति मैं ज्यादा भक्ति करता हूँ लेकिन क्योंकि उन्होंने सुना है कि भक्त तो ऐसा बोलते हैं भक्तों का गुणगान करते हैं तो जब भक्तों को मिलते हैं तो उनका गुणगान करते हैं बाहर से वो इतना करता है वो इतना करता है ये इतनी अच्छी भक्ति है कभी कभी तो उनकी निंदा भी करते वो अलग बात है लेकिन यहाँ पे ये यह समझने योग्य बात है कि यहाँ पे रिकग्नाइज करने की बात आ रही है मतलब कि स्वयं हृदय से समझना पड़ेगा उसको कि कैसे दूसरे भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं क्या योगदान दे रहे हैं वो भगवान की सेवा में ये स्वयं इसका चिंतन करना है अपने हृदय में इस बाहर बोले कि नहीं बोले वो तो अलग बात है बोले तो बहुत अच्छा है नहीं बोले तो भी अंदर हृदय में इसका चिंतन होना चाहिए रोज एक बार दो बार तीन बार इसका अभ्यास करना चाहिए सब भक्त कितनी भक्ति करते जैसे अभी आद्य प्रभु लेकर क्या आ रहे हैं सब जगह से गांव में से दूध इकट्ठा करके ताकि सबको शुद्ध दूध मिल पाए तो ऐसा करके इतना बड़ा कैन लेकर के रहे और सबको एक एक करके अभी बांटेंगे तो इससे सब लोगों का कितना लाभ हो रहा है कोई कहेगा का भौतिक लाभ हो रहा है भौतिक लाभ हो रहा है लेकिन जब तक हम भौतिक अवस्था में तब तक सब कुछ भौतिक के माध्यम से अध्यात्मिक होता है जो दूध पी करके बुद्धि बढ़ती है शक्ति बढ़ती है वो शक्ति कहां पे लगा रहे हैं ये लोग तो ये लोग ये शक्ति भगवान की सेवा में लगा रहे तो इस प्रकार से देखना होगा कि ये जो दूध बांट रहे इतनी मेहनत करके लेके आए तो ये भगवान की सेवा में से जा रहा है तो इनका जीवन धन्य है इस प्रकार से हर एक भक्त की जो सेवाएं, वो जो कार्य कर रहे हैं वो कैसे भगवान के मिशन में योगदान दे रहा है इसकी सराहना करना इसको समझना कम से कम आंतरिक रूप से वो भक्ति में प्रगति करने के लिए अति महत्वपूर्ण है तो युदिष्ठ महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं लेकिन युद्ध स्वयं भी उन्नत भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो नारद मुनि इसका मौका उठाते हैं और कहते हैं उनका तो गुणगण आप कीजिए कोई बात नहीं आप स्वयं भी थोड़ी कम हैं आपके घर में भगवान स्वयं रह रहे हैं वो भगवान स्वयं रहे आपके साथ खाए पिए सोए पूरा समय आपके साथ मित्र की तरह बिताए है पूरा जीवन तो आपसे भाग्यशाली और कौन हो सकता है ये वस्तु यहाँ पे कह रहे हैं हम ग्यारहवे अध्याय में भी देखते हैं भगवत गीता के विश्व रूप जब भगवान ने दिखाया अर्जुन को तो अर्जुन डर गए यारे ये तो भगवान है ओह इनके साथ तो मैं सोता था इनके साथ तो खाता था पीता था और इनको गालियां भी देता था मैं मित्रवत है तो डांटते फटकारते गाली देते खेलते सब तो करते ही थे मित्र है तो पीठ पे हाथ मारेंगे ऐसा सब वस्तुए करते हैं तो अर्जुन कल कर तो मैंने तो कितने अपराध कर दिए तो वहां पे हमको दिखती है भगवत गीता में भी कि कितने घनिष्ठ थे भगवान भगवान अंत में कहते हैं ग्यारहवे अध्याय के भगवत गीता में अर्जुन को कि जिस रूप में मैं आपके साथ खाता पीता सोता बैठता सब था वो रूप शुद्ध दशम वो बहुत बहुत बहुत दुर्लभ है देखने के लिए भी उस रूप के साथ तो आप खाते पीते सोते इत्यादि करते थे मतलब बहुत भाग्यशाली हैं आप ये बता दें भगवान तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे शुद्ध भक्ति भगवान तक को आकृष्ट कर लेती है और इसलिए जो भक्त हैं, उनका अपराध यदि हम करते हैं तो भगवान उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान बहुत ही आसक्त हैं शुद्ध भक्तों से तो जब हम उन, उन शुद्ध भक्तों का अपराध करते हैं, तो भगवान छोड़ देते हैं, जैसे हम जिनसे बहुत आसक्त हैं, उनको कोई कुछ नुकसान करता है तो हमारा गुस्सा बढ़ जाता है ना, नुद्ध तो भक्त का जो अपराध हो जाता है तो भगवान को कोई नहीं रोक सकता है भगवान स्वयं भी अपना आप को नहीं रोक सकते केवल वो भक्त जिनका अपराध हुआ है वही भगवान को रोक सकता है बाकी कोई नहीं रोक सकता कुरुक्षेत्र का युद्ध भी इसी कारण से हुआ था मुख्य कारण इसका यह था इतने अपराध किए थे पांडवों के कि भगवान ने प्रण ले लिया था कि ये सब का तो खात्मा करके रहूंगा चाहे उसके लिए पूरे दुनिया को नष्ट क्यों नहीं करना पड़े ये भगवान का प्रण था इसलिए वो युद्ध अनिवार्य था लेकिन बाहर से वो ऐसा दिखा दिखाना पड़ता है कि हाँ पूरी पूरा प्रयास किया पांडवों ने और भगवान ने युद्ध नहीं हो फिर भी युद्ध तो करना ही पड़ा क्या करे ये लोग ऐसे धुर्त लोग हैं, कौरव लोग क्यों? वो धार्मिक है ही नहीं तो ये सबको स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार से बाहर से दिखाना पड़े लेकिन भगवान ने तो निश्चय कर ही लिया था कि युद्ध अनिवार्य है और होना ही चाहिए इन सबको नष्ट करेंगे तो ये दशा है शुद्ध भक्त की और शुद्ध भक्ति और ऐसी शुद्ध, शुद्ध भक्ति सुदुर्लभ है तो यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु जो शिलोपाण अनुवादित किए उसका एक अध्याय पूरा हुआ और दूसरे अध्याय में प्रथम लहरे के दो तीन श्लोक और बाकी है वो तो आते हैं तो अभी आगे कहते हैं रूप गोस्वामी अग्रतो वक्षमानाया अनुक्रमात् तो वक्ष भक्तरुक्रत दिशन महात्म्यम परीर्ति आगे जो बात की जिस भक्ति की वक्ष पहले जो भक्ति के बारे में बताया जो तीन प्रकार की त्रिधा भक्ते हैं उसके अनुक्रम से साधना भाव और प्रेम ये अनु ये क्रम है तो उस प्रकार की जो तीन भक्ति तीन स्तर की जो भक्ति बताई थी त्रीधा भक्त अनुक्रमात्ष भी पदई रेतन महात्म्यम कि ये जो छे बताए उसके दो दो भाग कर दे मतलब दो दो, -दो के तीन भाग कर दे ये जो छह लक्षण बताए तो अनुक्रम से साधना भक्ति के लिए पहले दो भावा भक्ति के लिए पहले चार और प्रेम भक्ति के लिए सभी छे जो गुण है वो लागू होते हैं इस तरह से भक्ति का महात्म कि स्वल्पा रुचिव सक्ति तत्वावबोधि का युक्तिस्तु केवला यदस्य अप्रतिष्ठता लेकिन और क्या है थोड़ी सी भी यदि रुचि उत्पन्न हो जाती है भक्ति तत्व के लिए ये थोड़ी सी भी रुचि उत्पन्न हो जाती है भक्ति में तो वो रुचि भक्ति का तत्व बोध करा देती है भक्ति का जो तत्व है उसको समझने में मदद करती है यदि कोई भक्ति में रुचि नहीं है तो कितने भी शास्त्र पढ़े कितने भी तर्क लगाए युक्ति कितनी भी करें, तो केवल युक्ति से युक्ति केवल नैव उससे नहीं होता है क्योंकि यत अस्या अप्रतिष्ठता इस युक्ति की अप्रतिष्ठता है मतलब तर्क का प्रतिष्ठा नहीं है केवल तर्क से भगवान का तत्व भगवत तत्व नहीं समझा जा सकता है तर्को प्रतिष्ठम ये जो आता है उसके अनुसार तो ये बात है तो, तो यहाँ पे अभी भक्ति के पात्र कौन है इस विषय की चर्चा शुरू कर रहे हैं रूप गोस्वामी कि भक्ति के अधिकारी कौन है किसको भक्ति प्राप्त होती है तो इस प्रसंग में शिला रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावना में के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता उदाहरणार्थ मान लीजिए कि मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूं यद्यपि यह शत प्रतिशत पूर्ण नहीं की जा रही है किंतु जितनी भी भक्ति में भक्ति मैं करूंगा वह नष्ट नहीं होगी अगले जीवन में मैं पुनः वहीं से भक्ति प्रारंभ करूंगा जिस बिंदु पर इस जीवन में मैंने बंद की हो। इस तरह सातत्य सातत्य छदा बना रहता है। यद्यपि भी रहे और यदि कोई व्यक्ति संयोगवश शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि दिखाता है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है जो भी हो ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवद गीता श्रीमद भागवत जैसे ग्रंथों के समझने में सहज रुचि है उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन एवं तर्क प्रतिक्रियाओं के आदि हैं। तो भक्ति पुरानी जब की हुई थी वहां से शुरू होती है ऐसे ही नहीं शुरू हो जाती है यहां पर बता रहे हैं क्योंकि भक्ति कभी समाप्त नहीं होती ये एक पूरा विषय है कि शुरू कैसे होती है फिर भक्ति किस जन्म में कभी तो शुरू हुई होगी तो भक्त जो होते हैं वो भगवान का गुणगान करते रहते हैं और इस तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे जो समाज है उसमें जो लोग जिसका जीरो भक्ति वो लोग को धीरे धीरे धीरे धीरे स्वीकृति प्राप्त होती है हरिनाम सुनने से भक्ति के अलग अलग अंगों के संपर्क में आने से भक्तों के संपर्क में आने से और ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे उनका बैंक बैलेंस बनना शुरू होता है कुछ परसेंटेज और वो फिर आगे कंटिन्यू होता है इस कथन की पुष्टि के लिए प्राचीन काल के विद्वानों ने बहुत प्रमाण दिए हैं उनके सामान्य मतानुसार कोई भी व्यक्ति अपने तर्कों तथा निर्णयों पर आधारित कतिपय दृढ़ विश्वासों द्वारा शासित हो सकता है दूसरा व्यक्ति जो उससे भी बड़ा तर्क है इन निष्कर्ष इन निष्कर्षों का दूसरा सिद्धांत स्थापित कर सकता है इस तरह तर्क का मार्ग न तो सुरक्षित है न निर्णायक इसीलिए भागवत की, की है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे तो तर्क का मार्ग दृढ़ नहीं है तर्क का मर्क अप्रतिष्ठान तो ये रूपगोस्म यहाँ पे उद्धृत करते हैं तत्र नहीं ही पादितो ती उत्तम कुशल अन्यथ उपाद्य अभी जो हमने पढ़ा शिलूप उसका अनुवाद किया ना क्यों तर्क के ऊपर आश्रित नहीं है क्योंकि क्योंकि तर्क केवल यदि तर्क की बात है तो कोई एक व्यक्ति अपने तर्क से कोई एक चीज को स्थापित करता है जब दूसरा व्यक्ति उससे भी ज्यादा बड़ा तर्क वाला होता है तो कोई दूसरी चीज को स्थापित कर देता है तो तर्क अपूर्ण है यह महाभारत में जो बताया है तर्को प्रतिष्ठम ये वेदांत सूत्र में भी आता है तर्को प्रतिष्ठान प्राधिकरण है तो तर्को प्रतिष्ठान वहां पे आता है तो उसकी बात चल रही है फिर यहाँ पे विश्वनाथ चक्री ठाकुर जीव गोस्वामी जीव गोस्वामी इसके अः तात्पर्य में क्लियर करते हैं स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पे शुष्क तर्क की बात हुई मतलब केवल तर्क की बात हुई है यहाँ पे यहाँ पे भक्ति में रुचि प्राप्त करके भक्ति ग्रंथ श्रीमद भागवतम भागवत गीता इत्यादि के आधार पे जो तर्क की बात है उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है वो अप्रतिष्ठित नहीं है वो प्रतिष्ठित तर्क है और उससे भक्ति में प्रगति होती है क्योंकि आगे बताया जाएगा इसी अध्याय में विधि भक्ति के अध्याय में आगे की जो दूसरी लहरी आएगी उसमें कि शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार उत्तम से ये जो शास्त्र युक्ति में सुनिपुण है और जिसकी दृढ़ श्रद्धा है वो तो उत्तम अधिकारी है विधि भक्ति में तो इसलिए वहां पे शास्त्र युक्ति की बात आई है यहाँ पे युक्ति जो है केवल युक्ति उसको खंडन किया है युक्तिस्तु केवला नहीं तो ये युक्ति वो भक्ति शास्त्रों में जो युक्ति लगा रहे हैं वो उसकी बात नहीं हो रही है वो युक्ति तो प्रतिष्ठित है उससे तो भक्ति में प्रगति होती है शिला रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसाम सिंधु में भक्ति का सामान्य विवरण दिया है इसके पूर्वक भक्ति की तीन कोटिया बताई जा चुकी है साधना भक्ति भाव भक्ति तथा प्रेम भक्ति अवशील रूप वो स्वामी साधन भक्ति का वर्णन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरी लहरी शुरू होती है तीनों कोटियां बता दी है। तो द्वितीय लहरी साधन भक्ति सा भक्ति साधनम भाव प्रेमा ची त्रिधा उदिता तो पहले कहा जा चुका है वो भक्ति साधना भाव और प्रेम इस प्रकार से तीन अवस्था में होती है तत्र साधन भक्ति तो अभी यहाँ पे साधन भक्ति की चर्चा करेंगे रूप गोस्वामी ये दूसरी लहरी शुरू करते हैं जो साधन भक्ति नामक लहरी है तो इस लहरी में साधन भक्ति व्याख्या देते हैं रूप गोस्वामी तत्र साधन भक्ति कृति साध्या भवे साध्य भाव सा साधना नित्य सिद्ध भाव साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना अतव साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपने विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना इनमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञानार्जन के लिए होती हैं और कुछ सोचने अनुभव करने तथा इच्छा करने को के निष्कर्षों को संपादित करने के निमित्त होती है इसको मैं पूरा नहीं पड़ता हूँ सीधा बताता हूं तो साधन भक्ति इस प्रकार से है कि इसका जो ध्यय है वो भाव भक्ति भावभक्ति इसका साध्य है भाव भक्ति और भाव भक्ति आगे प्रेम भक्ति में प्रवेश होता है तो साधन भक्ति में वही जो भक्ति है जो भाव और प्रेम की अवस्था में भी होती है तो उसके अंग मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना तो उसी का अभ्यास होता है भक्ति साधन भक्ति का अर्थ है अभ्यास साधन का अर्थ है अभ्यास करना जैसे एक बालक होता है तो वो चलने का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे चलने लगता है हम कहते हैं कि किसी भी चीज का अभ्यास करके हम उसमें निपुण हो जाते हैं प्रैक्टिस मैन मेक्स द मैन परफेक्ट तो इसलिए अभ्यास साधन भक्ति भक्ति का अभ्यास करके हम उसमें शुद्ध होकर के भक्ति और प्रेम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं तो ये है साधन भक्ति संक्षेप में अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने योग्य वो है कि अभ्यास उस चीज का होता है जिसकी क्षमता होती है जैसे बालक जो है मनुष्य का बालक उसमें चलने की क्षमता है तब वो चलने का अभ्यास करेगा तो चल पाएगा उसी प्रकार से मनुष्य संस्कृत भाषा बोल सकता है उसको उसमें वो कैपेबिलिटी है उसमें वो योग्यता है कि आगे जाकर वो संस्कृत भाषा बोल सकता है उसमें वो पोटेंशियल है क्या बोलते हैं क्षमता है लेकिन अभ्यास नहीं होने के कारण वो करता नहीं तो जब वो अभ्यास करेगा तो वो संस्कृत भाषा बोल पाएगा किंतु यदि कुत्ता संस्कृत भाषा बोलने का अभ्यास करता है तो क्या वो बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा वो संस्कृत भाषा नहीं बोल पाएगा तो क्षमता होना भी आवश्यक है तब जाकर के अभ्यास करके वो चीज साध्य होती है तो भक्ति की क्षमता हर एक जीव में है क्योंकि भक्ति हरेक जीव में है ये नित्य रूप से है इसलिए इसका अभ्यास करने के करने से धीरे धीरे ये उदित होती है इसलिए बताया है नित्य सिद्ध कृष्णा भक्ति साध्य कभु नए श्रवण शुद्ध चित्ते कर उदय की कृष्ण भक्ति हर एक जीव की नित्य सिद्ध है हमेशा से उसके पास है लेकिन वो छुप चुकी है तो इसलिए श्रवण आदि साधन भक्ति से उसका पुनः उदय होता है तो ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो जीव के पास नहीं है वो है हमेशा से इसलिए उसकी क्षमता तो हमेशा से रही है किंतु अभी साधन करने से अभ्यास करने से वो पुनः उदय होगी तो ये है साधना भक्ति ये जो भक्ति सब जीव में रहती है इस विषय में केवल एक उदाहरण दे रहे शिल प्रोपाल इसको इंगित करने के लिए ये कम से कम जो हर एक मनुष्य है तो उसमें दिखता है कि वो कुछ भी नहीं जानते फिर भी मान लो कोई जंगलवासी है तो वो भी कोई महान वस्तु को देख करके उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, सूर्य की पूजा करना शुरू कर देते हैं इत्यादि तो वो पूजा करने की वृत्ति किसी को सर्वोपरि मानने की वृत्ति वो हमेशा से रहती है ये दिखा रही हो खासकर मनुष्य शरीर में जब होती है आत्मा तो ये वृत्ति सरलता से जागृत रहती है इसलिए इसमें भक्ति की साधना करने से बहुत ही जल्द प्राप्त हो सकता है तो है तो इसलिए भक्ति नहीं अभी आगे कैसे शिल प्रभु आज अपनी इंद्रियों तथा तो मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित विधियां हैं जिनसे प्रेममय कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार जागृत हो उठती है जिस तरह एक शिशु थोड़े से अभ्यास मूलभूत से क्षमता नहीं होगी अभ्यास, अभ्यास अर्थात साधन से कृष्ण भवन को जागृत नहीं किया जा सकता वस्तु ऐसा कोई साधन है वस्तु तो ऐसा कोई साधन है ही नहीं जब हम अपनी अंत क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें स्वीकार करने एवं संपन्न करने से वह सुप्त क्षमता जागृत होती उठती है ऐसा अभ्यास साधन भक्ति कहलाता है तो ये जो विधियां हैं वो साधन भक्ति में ये जो विधियां हैं उसका अभ्यास करना उसको साधन भक्ति कहते हैं ये विधियां पालन करके धीरे धीरे जो सुप्त कृष्ण प्रेम है जागृत होता है प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर के उन्नमतता की असामान्य स्थिति में जकड़ा रहता है श्रीमद भागवत में कहा गया है सामान्य बद्ध जीव उन्मत्त होता है क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है भौतिक कार्यों में फंसने के कारण ही वह दुखी नश्वर तथा अज्ञानी बन गया है यह विकर्म के कारण है विकर्म का अर्थ है न किए जाने वाले कार्य मतलब जो कार्य हमारे लिए करणीय नहीं है उसको करना अतएव <laughs> हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातः काल मंगलारती श्री विग्रह की मंगल आरती जाए मंगल आरती जाए मंगल आरती की जाए कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिनकी विवेचना क्रमशः यहाँ की जाएगी इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है उसी प्रकार साधना भक्ति से बद की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वश्भुद होने से उत्पन्न होती है तो साधना भक्ति करने से धीरे धीरे हमारा जो ये रोग है अव रोग ये नष्ट होने लगता है तो उसका विवरण इस पूरी लहरी में आएगा साधन भक्ति का विवरण है यह लहरी में द्वितीय लहरी में तृतीय लहरी में भाव भक्ति का विवरण आएगा और चतुर्थ लहरी में प्रेम भक्ति का विवरण आएगा तो हम यहाँ पे विराम देंगे कल आगे बढ़ेंगे इस विवरण के साथ श्री भक्ति रसाम सिंधु की जाय श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जाय शील प्रूपाद की जय गौड़ प्रेमानंद आगे आएगा साधन भक्ति कांग्रेस